की न्यूनता है मैंने भगवान की भक्ति नहीं की नहीं तो है धर्मानुष्ठान से दुष्कर्म को नहीं छोड़ा है योगानुष्ठान से चित्त को चांचल्य से दूर नहीं किया है मैंने परंपरा साधन नहीं किया ये तो परंपरा, है। आ, परंपरा है और और साधन है परंपरा साधन है धर्म उपासना और योग और बहिरंग साधन है समदमादि ये विवेक वैराग्य समदमादी और मनुष्य और अंतरंग साधन है श्रण मनन विविद्याक और साथ-साथ साधन है तत्मत्या महाभारन्मे वृत्ति स्वतंत्र वतंत्र जो बोलते हैं ना वो फालतू है ना लेकिन धन कमाने में स्वतंत्र साधन क्या है नौकरी व्यापार तो है कि नहीं है ब्रह्म ब्रह्मज्ञान में स्वतंत्र साधन है नौकरी और जाता नहीं है ये स्वतंत्र स्वतंत्र की बात जो है ना ये बच्चों को बहसाने के लिए है तो भक्ति स्वतंत्र साधन है काय है भक्ति स्वतंत्र साधन है भगवान की प्राप्ति में सगुण साकार भगवान की प्राप्ति में भक्ति स्वतंत्र साधन है हा और तत्व ज्ञान की प्राप्ति में तत्वज्ञान मन ब्रह्म ग्रह ब्रह्मत्म से बोध में ब्रह्मात्मस्यानुभि में तो स्वतंत्र साधन है तत्वज्ञान साक्षात साधन है जिसके अज्ञान से यह द्वैत का भ्रम पैदा हुआ है उसका ज्ञान माने आत्मा ब्रह्म की एकता का ज्ञान कहे तो बिना द्वैत का भ्रम निवृत्त नहीं हो सकता तो जातीय प्रभाव मानी सत ही सत चेतन ही चेतन आनंद व्रंदे ही ब्रह्म ही ब्रह्म जो मालूम पड़े तो बिना वे घास रहा है, है मिथिया है ये नियम है परमानंद रूप और ज्ञानी देव इस नियम का इस नियम का पालन करता हूँ अब बोले आए त्याग की चर्चा करें युदिध्यासन के तीसरे अंग का निरीध्यासन का पहला अंग है यम और दूसरा अंग है नियम और तीसरा अंग है त्याग त्याग प्रपंच रूप सेमसलोकना त्यागो महता पूज्यो मोक्ष तो आप के बारे में देव किस लोगों की धारणा है न एक तो देव किस लोगों की धारणा होती है तो वो समझते हैं कि कतरा न पहने बने हुए मकान में न झुसे वर्षा से है गर्मी से है सर्दी से है गंगा रहे अच्छा पहले त्याग की एक कथा सुना देते हैं योगदा सुखने बोला बृहस्पति के पुत्र थे तैक उनका नाम था तैक तो उन्होंने सारी विद्या प्राप्त की वेद शास्त्र पुरा पर सबल गेद का अध्ययन किया अध्ययन करके आए तो उनको ऐसा लगा कि मैं बृहस्पति से भी बड़ा विद्वान हो गया अपने दाप से भी ज्यादा पढ़ गया जैसे विद्या में बृहस्पति के समान दूसरा कोई नहीं माना जाता लेकिन आखिर दूसरी से उसने कहा कि हमारे बाप तो पुराने जमाने के हैं, उन दिनों में इतने वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुए थे तो उनको नहीं मालूम हमको मालूम है तो बृहस्पति ने पूछा कि दूसरा तुमने सारी विद्या पढ़ ली प्रणाम नहीं किया नहीं। और सारी विद्या पढ़ ली बीता तुमको शांति मिली कि नहीं दिद्धा। तो दिद्धा का फल तो शांति है विद्या का फल अभिमान तो है नहीं जरा तो सावधान हो फायदा बोले कि पिताजी हमको शांति तो नहीं मिली और तो जब क्रोध की भटक आती है ना तो आग लग जाती है कि नहीं जब काम की उत्तेजना होती है तो बेचैनी होती है कि नहीं है ना जब पैसे के लिए ज्ञाकल होते हैं तो रोम रोम है शांति तो नहीं मिले तो बृहस्पति ने कहा कि बेटा शांति प्राप्त करने की कोशिश करो तो उसने कहा कि पिताजी हमने सारी विद्या पढ़ ली और शांति तो हमको नहीं मिली अब शांति कैसे मिलेगी बोलो तो बृहस्पति ने कहा कि त्याग करे तो शांति मिलेगी तो ये बात एक बात में ये पता आई है और सबको मैंने थोड़ा उद्दालक का भी प्रसंग उसने जोड़ दिया खेत केतु का थोड़ा खेत केतु का भी प्रसंग उसने जोड़ दिया हमने क्या तो करो अब बात कहे दो दो से क्या कि किग करो तो में क्या किया कि सब कुछ तोड़ दिया घर बहार भी तोड़ दिया ब्याह ही नहीं किया और कटिबस्त्र लिया चदरा लिया बंद लिया समंडली लिया त्याग करके निकल गए एक बरस तक घूमते रहे दीर्थ तीर्थ में स्थान स्थान में फिर लौट के आए तो बृहस्पति ने पूछा की शांति मिली उन्होंने कहा नहीं प्रयास करे तो, तो, तो कमंडली फेंक दिया बंद फेंक दिया कपड़ा फेंक दिया लंगोटी लगा के निकल गए। और एक तरफ के बात फिर आए तो बृहस्पति ने पूछा की बेटा शांति मिली तो नहीं मिली अतीत अनुभव स्वास्थ्यम कई तो नोट तो दुर्लभम जो एक कैटीन को भी अपना मानता है उसके तो असली शरीर पर स्थिति शांति मिलना मिशन नहीं मिली तो बोले बेटा त्याग करो तो कैटीन भी फेंक दिया नंगा हो गया और एक बरफ घूम तो फेराया बोले बेटा शांति मिली तो नहीं मिली बेटा त्याग करो कहा कि अब हमारे पास शरीर के किराय और कुछ नहीं है अच्छा क्या, क्या करे तो किता बनाई और बोले कि इस शरीर इसमें हो रहे शरीर का त्याग करना जब किता जला के कूदने जा रहे थे तब बृहस्पति ने हाथ पकड़ लिया बोले बेटा ऐसे शरीर का त्याग नहीं होगा एक तो शरीर आग में जल जाएगा और फिर वासना के अनुसार दूसरा शरीर मिल जाएगा और शरीर पर शरीर मिलते जाएंगे तुम हजार बार शरीर का दाह कर दो लेकिन जब तक वासना बनी है ये मैं और ये मेरा ये भ्रांति जब तक बनी है तब तक शरीर का प्याग कैसे हो सकेगा तो कच्छ पूछा कि पिताजी फिर त्याग क्या है तो उन्होंने कहा कि त्यागम दिन अरब त्यागम बृहस्पति ने कहा कि महात्मा लोगों ने अपने शरीर को इंद्रियों को अंतकरण के चुप्त को ही त्याग दिया है मैं नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा और ये चित्त और क्षित चित्त और सित्त का विलास में आने वाली वृत्तियां चित्त और चित्त में आने वाली बच्चे चित्त और चित्त में आने वाले संबंधी ये मैं और ये मेरा असल में ये मैं और मेरा इस भ्रांति का चीत जाना ही त्याग है आ, मन नहीं पूछा पिक्त का त्याग नहीं हुआ मैं मेरा बना रहा संसर्गाभ्यास दो प्रकार का अभ्यास होता है एक संसर्गाभ्यास और एक अर्थाभ्यास एक एक और होता है आ, उसकी कच्चा भी नहीं करता संसर्गाभ्यास होता है ये घड़ी मेरी है है ना ये संसर्गास है ये देह मेरा जो चीज अपने पास होने या दूर है उसको मेरा समझना जो चीज अपना आशा में हो उसको अपना आता समझना ये भी ही है देह में रहते रहते देह को मैं समझना देह को मेरा समझना दुनिया की वस्तुओं को मेरी समझना इसका नाम है संसर्गाभ्यास जो चीज मैं नहीं है उसको मैं और मेरा समझना इसका नाम संसर्गाभ्यास है यही उसको पकड़ना है अच्छा जी और अर्थाभ्यास क्या है क्या अपने अच्छा मैं से अतिरिक्त व्यक्ति को शक्ति समझना ये है घड़ा है ये अर्थाभ्यास है और घड़ा मेरा है संसर्ग तो ऐसा होता है कि मैं घड़ा न गड़ा मेरा होता है आ, मेरा मालूम करने लगता है कभी हमारा ऐसा भी होता है जैसे सकने में कोई तो चीज नहीं होती है आ, पर मेरी मालूम करती है ना ऐसा समझो कि एक लड़के ने कहीं पार्क में किसी लड़की को देखा तो बड़ी सुंदर है तो इसके साथ हमारा ब्याह होगा हम ब्याह करेंगे इसके साथ ब्याह करेंगे तो ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे कल्पना अब मन में उसकी चटनी हो गई उतनी में दूसरा आदमी आया आके तो उसकी तरफ घिरने लगा तो क्या होगा तो वो जो, जो मेरा कना है ना पत्नी है और क्या है तो बिल्कुल कल्पना है ना तो ये मन ही मन शेख सिंधी शेख सिंधी की दुनिया है शेख सिंधी का मकान उनकी पत्नी उनके बच्चे उनका रूसना उनका मनाना है और इतने में फिर करते तेल का गड़ा फिर जाना है। फिर क्या है? तो इसी का नाम जाना जाए बिना हुई को मैं मेरा मान करके हमारे उत्तर प्रदेश में एक मिर्जापुर जिला मिला तो यहां के लोगों में बड़ी बड़ी सहायता चलती हैं, एक बार दो किसान चार साल अपने एक जगह सैकाल में बैठ के बात कर रहे थे भाई इस साल कैसा खेती गृहस्थी कैसा करने का साल है, है? एक ने कहा कि जो तुम्हारे दरवाजे पर खोट है ना उसमें हमारा मन गन्मा देने का है अभी तो ग्यारह का दिन है कि सही सब उसमें जन्मा था दूसरे ने बताया कि हमारी योजना ये है कि साल एक बैंस खरीदेंगे और उसके दूध से जीविका चलाता है तो उसने कहा देखो इस साल तुम भैंस मत खरीदो क्योंकि तो जब हम तुम्हारे दरवाजे पर गन्ना दे रहे हैं तो कहीं तुम्हारी भैंस चली जाएगी उसमें तो हमारे गन्ने तो चढ़ जाएगी उसने तारे भाई जब भैंस रखेंगे तो कभी एक आधी में ऐसा हो जाए तो माफ कर देना तो बोला कि हम माफ नहीं करेंगे हम शांति हाउस में ले जाएंगे और सुन तो भी गंदा मारकर फीस पड़ा उसने कहा कि अच्छा इतनी हिम्मत तुम्हारी अच्छा तो देखो ये है तुम्हारा और ये है हमारी भाई और ये जाके तुम्हारा गन्ना कर रही है आप तुम्हें जो करना है तो अभी कर तो उसमें मारा बंदा उनका सिर फूट गया उसमें तो मारा बंदा उनका सिर्फ फूट गया अब भाई अदालत में सहजारी का मुकदमा गया तो साहब ने पूछा कि तुम्हारा गन्ना कहाँ है तो बोले अभी तो बोल गई तो तुम्हारा वो तो तुम्हारी बहुत सहा है क्या अभी तो खरीदेंगे और लड़ाई हो गई तो उसको तो, है न अर्थाभ्यास है और न संसर्गाभ्यास है ना बिल्कुल शुद्ध रूप से ज्ञानाभ्यास है शुद्ध तो रूप से ज्ञानाभ्यास है बच्चे अभी हुई नहीं परमात्मा में दूसरी चीज प्रेगम नहीं हुई और उसमें मैं और मेरा करके किसी के हाथ कोई चीज लगी नहीं किसी के मन कोई चीज लगी नहीं और झगड़ा जो है ना, ये दुनिया का जो राग द्वेश है वो बिल्कुल ऐसे तो ही चलता है तो त्याग का स्वरूप क्या है अभी बात आपको तो कल्पना है भा धा धातुरा प्रश्न ये जो यम और नियम का वर्णन किया है निध्यासन के पन्द्रह अंग बताए हैं तो उनमें से एक अंग यम है और एक अंग नियम है यदि दोनों में, में अंतर नहीं हो गए तो दो अंग नहीं हो सकते है ना उनके साधन में उनके अनुष्ठान में उनके वजन में कोई तो फर्क होगा कानून की दो धारा अगर लिखी जाए तो जो बात पहली में है वही दूसरी में नहीं होती जो दूसरी में है वही पहली में नहीं होते कोई विशेषता होती है ना तब दो बात बनाई जाती ये तो ये ही रहे तुझे ये बताया कि जब ब्रह्म और ऐसा जानकर इंद्रिय ग्राम का संयम यम है और प्रजातीय प्रवाह और जजातीय पुरस्कृति ये, ये कर्मानंद रूप नियमक है तो यम के अभ्यास में और नियम के अभ्यास में अंतर क्या होगा तो जो है वो सद्रह्म है इस विज्ञान के अनंतर चिंतन क्षेत्र है, अचिंग है।, अचिंगत है। अचिंगत कर करने के अतुलिस अतोन अतुल पता कर एक इंद्रिया ग्राम संगम है इसमें तो इस मन और इंद्रिय कोई काम नहीं कर रहे हैं पहले का ये जाना हुआ है कि ब्रह्म के आए दूसरी कोई व्यक्ति नहीं है और खुद क्या पैस है तो ये जो अचिंतन बैठना है उसका नाम जम है और जो कुछ चेतन से विपरीत भाग रहा है उसका निवारण करते हुए केवल चैतन्य आकार वृत्ति का प्रवाह नियम है तो नियम में वृत्ति का प्रवाह है और यम में वृत्ति का प्रवाह नहीं है अतुलत पद है तो सचिंत और अत्यंत भेद से दो प्रकार का ब्रह्माभ्यास हुआ एक अत्यंत हो तो बैठ जाना ब्रह्माभ्यास है और ये जो एक में अनेकता दुखती है तो अनेकता दूती है एकता शक्ति है जो कृतन में जड़ता दुखती है तो जड़ता दूती है और केतन का सत्य है।, है जो अविनाशी में विनाशी दिखता है जो विनाशा है अविनाशी सत्या है युद्ध परिपूर्ण में खंड दिखता है उसमें परिपूर्ण सत्या है और खंड भूखा है ये दुर्घ अद्वय में द्वय दूस रहा है ये अद्वय सच्चा है और द्वैत है, तो ये जो जड़ का द्वैत का, का विनाशी का खंड का जड़ का जो दिपारी का जो है पुरस्कार है उसको ग्रहण नहीं करना और अखंड अविचारी, अविनाशी परिपूर्ण है न अद्वैत चैतन्य को ही ग्रहण करना वृत्ति की धारा है नियम में वृत्ति की धारा है गंगा जी बह रही है और यम जो है वो शांत सरोवर है हृदय रूपी हृदय का शांत सरोवर के रूप में विराजमान होना यम है और से गंगा जी की धारा समुद्र की ओर बहती है आ, मैदान को छोड़कर पहाड़ को छोड़कर ऊंचे नीचे को छोड़कर वो से अपनी चित्त का ऊंचे नीचे को पहाड़ को मैदान को सैर को छोड़ कर के ब्रह्म समुद्र की ओर प्रवाहित होना ये नियम है मन नियम में प्रवाह है और यम में शांति है अब आगे की बात सुना तीसरा अंग है त्याग तो आपको कल त्याग के बारे में सुनाया थाप्त और कैसी एक होता है कृप्त और कृत्य तो उसका प्रयोग तो ऐसे तो होता है, है जैसे दृष्टा और दृश्य और से दृष्ट और एक होता है चित्त और कैस्य चित और चित्त में आने वाले विषय कित्त में आधाता है कित और से माने उसका विषय दृश्य दृश्य और द्रष्टा कित और से और एक होता है चित्त और शैत्य चित्त माने जिसमें राशि राशि वासनाओं के संस्कार भरे हुए हैं चित्त माने धे संज्ञाने की राशि का नाम किस्ता है किसी संज्ञान ये घड़ा है ये कचड़ा है ये मकान है ये स्त्री है ये पुरुष है, है ये अलग अलग पदार्थों का जो नामयुक्त संस्कार होता है ना नाम संस्कार संज्ञा नाम को संस्कृत में संज्ञा बोलते हैं और ना, नाम सहित जो विवेक है ये भड़ी है ये लाउड स्पीकर है ये किताब है ये स्त्री है ये पुरुष है ये बच्चा है ये श्रोता है उसको कृप्त बोलते हैं तो कृप्त और कृप्त में आने वाले जितने विषय है उनका प्रयास करके न ये मैं न ये मेरे और क्या कार्यकाल के क्या सुनाये हैं कोई सत्यमें ग्रहण नहीं करना सत्य धूत भिन्न की अभिन्न सत्य की असत भिन्न की अभिन्न भाव की, की अभाव ये मेरा अनिरवचन यही है क्यों सकते जिसका निर्वचन होना शत ही नहीं है उसके लिए मुंह को तकलीफ क्यों देना ये दुनिया में जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो इसका पश्चताप करते हैं जब उसकी निंदा करते हैं तब तो उसका विरोध करते हैं असल में ये दुनिया को ऐसी है कि न इसमें कुछ पश्चताप करने लायक है और मैं किस में विरोध करने लायक है देखो मीनीमा का कितना भी विरोध करो कि आकाश में लीनिमा नहीं है और वो दिखती रहेगी और कितना भी शुद्ध करो कि मीनिमा है लेकिन वो आकाश में शुद्ध नहीं होगी आकाश में लीनिमा नाम की बस्ती नहीं है दिखती है आ, तो विरोध करो तो मिटेगी नहीं है है? और शुद्ध करो तो शक्ति होगी नहीं तो ऐसी चीज को कि जो शुद्ध करने से सच्ची न हो और विरोध करने से मिलो नहीं उसके साथ फिर खेलछाड़ करने की क्या जरूरत है अरे दिखती है महाराणी दिखती रहे और क्या होगा ये जो ब्रह्म में प्रपंच दिखता है ना प्रपंच ऐसे ही हो आकाश में नीली के समान अनिर्वचनीय है इसके साथ उलझने की कोई जरूरत नहीं है जो थी कूटने दे जो मिटे इससे मित न जो रहा है उसको रहने दे जो जाए इसको जाने दे इसके आधार पर ही धर्म का निर्माण होता है हाँ इसके आधार पर क्या धर्म का निर्माण होता है चाहे भूत महात्मा कहीं गंगा किनारे कहीं पेड़ के नीचे कहीं पहाड़ के नीचे कहीं बैठा है जिससे आना हुआ आया जिससे जाना है गया न आ गए तो न आया उसने विक्षेप नहीं किया जो नहीं आया उसने बड़ी कृपा की क्या तो कोई विक्षेप नहीं दिया नहीं? और जो आया उसने बड़ा प्रेम किया तो हर हाल में खुश हूँ आने वाले को हटाना नहीं अब जाने वाले तो सताना नहीं यही एक धर्म होता है आगत गिर गो केगा सम्माननम तो नग्रोत यतिर मोहतरायण किसी को तो मैं कहे कि आओ किसी को तो नहीं कहे कि जाओ किसी को तो मैं कहे कि रहो है न रंग ढंग में मगन है, है तो मगन रहने देखा करने कोई जरूरत है और रोक नहीं लगे रोक महात्मा थे वो कह रहे हाथ तो रखते थे माला और जीत के लेते थे भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं तो उन्होंने ये नियम बना लिया कि हमारा पांव सही नहीं चाहिए क्यों बोले जो पांव छूटा है वो हमारे जगत का कोने का फल लेके जाता है हुँ? अब लोगों ने जब ये बात सुनी तो बोले कि भाई महात्मा भजन तो बहुत करता है चले इसका फल ले आना तो जाकर पांव सोना लगा और बता देते हैं भूखे रह जाए भूखे रह जाएंगे अब वो भगवान का नाम तो छूट गया गांव में चूना नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे उसका जब होने लगा अब मान लो कालवा देवी में को चलना हो तो क्या गति है तो त्याग का भी ढंग होता है एक किसी से भरा त्याग होता है अति करने से सख्त था अति गर्भ हतो गाली अति गर्भा रावण अति गर्भ से बाली मारा गया अति गर्भ से रावण मारा गया अति सर्वत्र बढ़ गए थे अति अति नहीं करनी चाहिए कर एक नारायण एक बड़े त्यागी महात्मा थे तो सब लोग रात से चले तो कांटे पर से चला सब लोग मीठा खाए तो कड़वा था और सब लोग सादी रोटी खाएं तो भूखे रह तो सब लोग रोज रोज खाए तो एक दिन खाए एक दिन न खाए ना अपने को तो तो तो जरा विशेष बनाया ये निर्विशेष नहीं हुआ हाँ हाँ इससे जो लोग प्यार समझते हैं वो गलत समझते हैं ये तो जीवन को विशेष बनाने की प्रक्रिया है। अच्छा एक दिन एक सिद्ध महापुरुष उनके पास है बोले कि भाई पहले तो तुम बड़े भारी भोगी थे हमारा हमारे जैसा भोग और कितने थे चलो तो अब तुम बड़े भारी योगी हो तो हम हराज हमारी देसी तपस्या कौन करेगा देखो हम तो गया न है अच्छा लेकिन तो तुम सुनते हो तुमको बीणा बजाना बहुत बढ़िया आता था पहले कहा आता था तो अच्छा तुम बताओ जब तुम बीणा बजाते थे तो अगर तार धीमे हों तो स्वर निकलता था नहीं, नहीं निकलता तो बहुत कस जाए तो चर तो तो तो निकलता था कह रहे हो तो टूट जाने का डर होता तो बोले फिर बहुत तो ढीला हो मैं बहुत कसार हो कभी कभी किसी का त्याग करने के लिए भी उसी का चिंतन होने लगता है कभी कभी किसी का ग्रहण करने के लिए भी उसी का चिंतन होने लगता है और मार्ग ये है कि न्याग करने के लिए न ग्रहण करने के लिए दोनों के लिए भी अनात्म चिंतन न हो त्याग के लिए भी अनात्म चिंतन न हो ग्रहण के लिए भी अनात्म चिंतन न हो अरे जो कुछ है जैसा कुछ है तो बोले अच्छा ये बात एक और स्थिति होती है कि जिसमें मैं अति कड़ा और मैं अति झीभा एक मध्यम स्थिति तार की होती है कहा इसी का नाम जीवन है बोला जीवन में स्वर संगीत कभी निकल सकते हैं जब ये अति नहीं करेगा कोई तो ज्यादा हाथ धोने लगे ज्यादा पाँव धोने लगे ज्यादा तुल्ला करने लगे ज्यादा नहाने लगे ज्यादा बाथरूम में रहने लगे तो लोग पागल उसको समझते हैं उससे कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता है ना और कभी हाथ में धोए कभी पांव में धोए कभी मुंह न धोए तभी लोग उससे पागल समझेंगे जीवन को तो कायदे से चलाना पड़ता है ना यही जीवन का यही जीवन का स्वर संगीत है तो त्याग कैसा मैंने एक ने कहा कि देखो कंगन को मत पहचानो सोने को पहचानो एक ने कहा कि फिर कंगन को तोड़ के जला और जब उसकी सिल्ली बन जाएगी जब उसकी पत्ती बन जाएगी तब हम संगम नहीं देखेंगे तो बोले की नहीं नहीं तब हम ये कहेंगे कि सिली मत देखो सोना देखो है ना तब हम कहेंगे पत्ती मत देखो सोना देखो कैसा तब हम गला देते हैं सोने को तो जला दोगे तो हम कहेंगे कि द्रव मत देखो सोना देखो तो तथा उसका कण कण बना देंगे तो जब तुम कण कण बना दोगे तो हम कहेंगे कि कण कण मत देखो सोना देखो इसका मतलब क्या है कि न कंगम तोड़ने की जरूरत है न सिदी तोड़ने की जरूरत है न द्रव करने की जरूरत है, है न कण बनाने की जरूरत है जिस शकल में दीखता हो उसी शक्ल में उसके सोना पहचानने की जरूरत है श्रीमद भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आया है न ही विकृतिम सजन पीतन तस्त्मतया सोने से बने हुए चंगन को हार को या कुंडल को हम घर में से निकाल के फेंक नहीं देते जो नहीं फेंक देते वो तो सोना ही है किसी प्रकार संसार का स्वरिपतः त्याग नहीं होता है बोले भाई हमने मकान छोड़ दिया चलो हिमालय में बोलो यहाँ धरती है, समुद्र के किनारे है हिमालय की धरती जरायू की है उसी धरती पर पहुंच गए तो बोले यहाँ का मकान जरायू पत्थर का बना हुआ है वहाँ तो हम लोग कहाँ गए झालाकट्टी एक बार झाला गए तो, हमारी नाम तो हमारे नाम के तो हम हाथ मारे थे वृद्ध थे, थे आ, वो मिल गए हमको पहचानते थे, थे और वो तो महाराज तिब्बत में घूमने वाले और वो वो तो बताते थे कि हमको तो, कैतना नींद चल देते हैं एक एक दिन में अच्छी नींद पैदल पहाड़ पर चढ़ लेते हैं चल देते हैं और उम्र तो बहुत बड़ी तो इनका चलो हमारी हमारी प्रक्रिया में चलते रहो हम लोग चाहते ही थे आठ बताओ अगले जय महाराज जैसे गाँव में सिवर के रहने की जगह होती है है ना? ऐसे नीच से लेपर घीते इतना इतना दरवाजा ऊपर से तट पर है ना वैसा तो बोले त्याग करके आये अब हम यही कहेंगे ना कि हम बम्बई का त्याग करके आए हैं सिवर के रहने के घर में रहते हैं तो इसका नाम त्याग नहीं होता है त्याग कुछ और है त्याग का जो स्वरूप है वो और है त्याग प्रपंच रूप से अपनी इंद्रियों से और अपने मन से प्रपंच का जो रूप दिख रहा है उस रूप मात्र को ही सत्य मत समझो ये तो त्मा है माने ध्यान ही ध्यान ही प्रपंच के रूप में दिखाई पड़ेगा जैसे सोने संघन के रूप में वैसे ये सारा प्रपंच ज्ञान का ही एक रूप है ये अंतरण भी ज्ञान का एक रूप है ये शरीर भी ज्ञान का एक रूप है दूसरे शरीर और अंतस्करण भी ज्ञान के रूप है और ये मिट्टी पानी आग हवा और तो क्रात्मलोकना स्रण मात्र है ये शेषन मात्र है ये ध्यान मात्र है इसके रूप को मत देखो सत्व को देखो और सत्व इसका है इसी से जीवन और मृत्यु संयोग और वियोग जवानी और दुढ़ाता निमित्त दुख के निमित्त एक तरीके हो है। है जाते हैं बिल्कुल एक तरीके हो है जाते हैं प्रपंच को देखते हुए भी उसके विशेष को मत देखो एक बात आपको सुनाते हैं साधारण रूप से लोग अपने दर्शन शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते ना तो इसलिए उनको इसका परिचय नहीं होता हमारे न्याय वैशेषिक दर्शन और जैन दर्शन दोनों ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक इकाई स्वतंत्र होती है उसकी अपनी विशेषता होती है जैसे है ना, जैसे अंगूर अंगूर की एक धारा बहती चली आ रही है और बहती चली जा रही है अंगूर आम नहीं हो सकता और आम अंगूर नहीं हो सकता और आम की एक धारा बहती चली आ रही है आम की एक खास विशेषता है अंगूर की एक खास विशेषता है और अनार की एक खास विशेषता है करेले की एक खास विशेषता है इसी प्रकार बिच्छू की विशेषता अलग मच्छर की विशेषता अलग साप की विशेषता अलग कोल की विशेषता अलग पवे की विशेषता अलग ये प्रपंच में विशेषताओं की धारा बह रही है और प्रत्येक व्यक्तित्व प्रत्येक इकाई दुनिया में सबसे म्यारी होती है ऐसा दूसरा कोई होता ही नहीं है वो बिल्कुल अनुपम है ये सिद्धांत है हमारे आस्तिक दर्शनों में सांख्य मीन वैसे और न्याय का प्रत्येक प्रत्येक विशेष होता है वैसे बोलते हैं इसीलिए सब में एक विशेष होता है जो दूसरे में बिल्कुल नहीं होता है, है ना। और जन लोग भी मानते हैं कि प्रत्येक जीव जो है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है होता तो अनुरूप है ना? परंतु जब उसके कर्म संस्कार निवृत्त हो जाते हैं और वो सम्यक चारित्र से सम्यक संकल्प से सम्यक समाधि से जब शुद्ध हो जाता है सम्यक चारित्र सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि और इस परिवत्न की प्राप्ति से जब वो शुद्ध हो जाता है कि तो जैसे हीरा जगमग जगमग जगमग करता है प्रत्येक ही हीरे की ईचाई स्वतंत्र है ऐसे प्रत्येक जीव की ईचाई जो है वो स्वतंत्र है वो सब वो ईश्वर के अधीन नहीं है वो प्रकृति के अधीन नहीं है वो कर्म के अधीन नहीं है वो समाज के अधीन नहीं है नो अपने से पहले के सब आचार्यों को इनकार कर सकता है अपने बाद होने वालों को इंकार कर सकता है वो स्वतंत्र निर्मल अलोका का जल जल तीर्थंकर के रूप में वो विपक्ष तो हो सकते हैं तो ये जो प्रत्येक इकाई का स्वातंत्र है ना ये ये जैन सिद्धांत है ये वैश्विक सिद्धांत है आज सुबह वैश्विक सिद्धांत में इसको महिला ईश्वर की चर्चा ज्यादा वैशेक सिद्धांत में भी नहीं है न्याय में तो बहुत है वैसे इसमें क्या मौका तो भगवान अब वेदांत का जो सिद्धांत है प्रत्येक इकाई का स्वातंत्र नहीं है प्रत्येक इकाई की निर्मलता नहीं है प्रत्येक इकाई की उज्जवलता नहीं है वेदांत का सिद्धांत ये है की ये जो देह की से ऐसी अंतकरण की उपाधि से प्रत्येक इकाई उज्जवल निर्मल स्वतंत्र मालूम पड़ती है तो असल में इसका इचाई इकाई उचाई, उचाई, उचाई अलग अलग अलग होना ये अंतकरण की उपाधि के कारण है है ना? और अपने अद्वैत अखंड ब्रह्म स्वरूप के अज्ञान के कारण है यदि उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो प्रत्येक इकाई काल वस्तु से परे और सजातीय दुजातीय भेद से रहे तो अखंड ब्रह्म ही है तो ये बात आपको ये बात आपको सुनाते हैं कि इकाई के रूप में जीव का स्वातंत्र नहीं है स्वातंत्र ब्रह्म के रूप में है यदि इकाई के रूप में स्वातंत्र हो गए तो देश में रहना पड़ेगा जीव को छोटा छोटा होगा ना और कालक्रम से उसकी गति होगी तो वो सुसार से हमें फिर से उपाधियों का संबंध होगा तो उपाधियों से फिर संबंध देश में गमनागमन और काल में परिवर्तन तो परिवर्तन का चक्र गमनागमन का चक्र और उपाधियों से संबंध का चक्र ये परिचुन्न जो है ये वेदांत का ऐसा कहना है आपको वेदांत क्या सिद्धांत सुना रहे हैं वेदांत ऐसा कहना है की जब तक जीव एक इकाई के रूप में स्वतंत्र निर्मल उज्जवल रहेगा तब तक देश के एक विशेष अंश में रहेगा एक देश से दूसरे देश में जाना शक्य होगा वो देश की गोद में रहेगा तो वो काल के गाल में रहेगा इसलिए इसमें परिवर्तन होना शक्य है ना? और भिन्न भिन्न उपाधियों से संबंध होने के कारण फिर कर्म संबंध होना वासना संबंध होना सुख दुख का संबंध होना शक्य है तो इसलिए जब ये निर्मल ये उज्जवल ये अंतकरणोपाधि से विनिर्मुक्त आत्मा जब अपने को अखंड ब्रह्म रूप में अनुभव कर लेता है तो देश नहीं होने से गमनागमन की संभावना